करने वाले हैं कि हमें तब तो माने ये दोनों माने निश्चय ही ये निश्चय ही ये दोनों भगवान और राम लक्ष्मण भक्ति प्रदान करने वाले हैं और बल्कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों ही हमको भक्ति प्रदान करें हम उनसे वरदान चाहते हैं प्रार्थना करते हैं भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों हमको भक्ति प्रदान करेंगे इस प्रकार से इस श्लोक में तो हो गया भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की वंदना अब अगले श्लोक में वंदना करते हैं भगवान राम के नाम की वंदना करते हैं एक नाम है एक नामी है मांडूक उपनिषद जब देखते हैं ये सब रामायण भी वही उपनिषद के आधार पर ही है अगर उपनिषद पढ़े तो आपको पता लगे वाह देखो जो वेतों में लिखा है वही सब रामायण में भी है मांडुक उपनिषद में कहते हैं एक अभिधान है और एक अभिधेय है अभिधान और अभिधेय दोनों एक होते हैं ये पहला वाक्य है उसका मांडुक उपनिषद का अभिधान के माने है नाम और अभिधेय के माने है नामी तो नाम और नामी दोनों एक ही होते हैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं अब कैसे अंतर नहीं लौकिक अर्थ में देखेंगे तो आपको पता न लगेगा लेकिन अध्यात्म के रूप में जो पर ब्रह्म परमात्मा तत्व तो है वो परमात्मा और परमात्मा का नाम ये दो अलग अलग नहीं होते दोनों एक ही होते हैं नाम और नामी अभिधान और अभिधेय तो जो अभिधान है वो हो नाम है गोस्वामी जी का ये कहना है भले ही नाम और नामी दोनों समान हो अथवा एक हो लेकिन जब हम विचार करने बैठे तो हमें यह मिला कि नामी से नाम ज्यादा श्रेष्ठ है विचार ना करें तो ऐसा लगे अरे नाम मात्र से क्या होता है अरे तो भगवान का नाम ही नाम था भगवान कहां है इसमें लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम जो है वो नाम तो भगवान से भी ज्यादा है जिनका की नाम है भगवान, जैसे भगवान है और उनका नाम है राम तो राम नाम जो है वो हो वैसे तो उपनिषद से ये कहेंगे कि जो राम तत्व है वही राम नाम है लेकिन गोस्वामी जी कहेंगे हम दोनों में भेद करते हैं नाम ज्यादा शक्तिशाली है ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्यादा कल्याणकारी है ज्यादा महिमावान है अरे राम जो तत्व रूप है वो तो नाम के बस है स्वामी तो उनका नाम ही है वे तो अपने नाम के अधीन है जैसे दुनिया में भी देखते हैं सभी लोग अपने अपने नाम के अधीन है कोई व्यक्ति चाहे थोड़ा अपने आपको स्वतंत्र समझे लेकिन देखेगा तो वह अपने नाम के अधीन है अगर किसी का नाम लेकर के बुलावें किसी व्यक्ति का नाम लेकर के उसका नाम लेंगे तो क्या होगा जैसे ही नाम उसके कान में पड़ेगा वो तो यहाँ आना बस उतल दिया तो जहां नाम उसका लिया, अब चाहे पचास आदमी हो चाहे सौ आदमी हो उसमें बैठे हुए हैं जहा बोला रमेश तो और कोई नहीं से चौक चौकेगा जो रमेश होगा वो अपने नाम के अधीन है रमेश बोला तो देखो नाम हर व्यक्ति नाम के अधीन है कि नहीं अपने आप अनुभव करके देखो ऐसे भगवान भी अपने नाम के अधीन है जैसे नाम लिया जाए भगवान राम का राम तो राम बस मेरा नाम दिया जा रहा है बुला रहा कोई मुझे <ख्योँ> तो अब तुलसी तो नाम की वंदना करके देखो नाम तो भगवान से भी ज्यादा महिमा इसकी तो कहते ये नाम क्या <ख्योँ> कहां से है इसकी महिमा ऐसी क्यों है बहुत महिमा है नाम की एक श्लोक में देखो चार पंक्तियां हैं और भगवान नाम की महिमा बहुत है पहली बात तो ये कहते हैं ब्रह्मां बोध समुद्भव ब्रह्म शब्द जो है संस्कृत का जो है वो ब्रह्म के लिए परमात्मा के लिए प्रयोग में तो आता ही है ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म ही कर करके जहां श्लोक आदि आते हैं वहां ब्रह्मा जी को भी बोलना आता वहां ब्रह्म बोल देते हैं और जो वेद हैं उनको भी ब्रह्म बोल देते हैं ब्रह्म शब्द वेदों का भी सूचक है और जो विप्र या ब्राह्मण है तो पूरा ब्राह्मण न कहो ब्रह्म कह दो तो वो भी उनका सूचक है तो ये प्रयोग के अनुसार यह अर्थ लगता है कि ब्रह्म शब्द यहां अर्थ ब्राह्मण का दे रहा है कि वेद का दे रहा है कि ब्रह्मा का दे रहा है कि ब्रह्मचार्य दे रहा है तो यहां ये देखते हैं कि नाम की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं तो ब्रह्म रूपी समुद्र से यह नाम उत्पन्न हुआ है तो इसके माने ब्रह्म के माने यहां वेद है वेद समुद्र के समान आ, ब्रह्म अम्बोधि अंब अंबु अंबोधि के माने अंबू का भंडार माने जल का भंडार जल का भंडार मैंने समुद्र तो वेद रूपी समुद्र से उद्भवन भगवान का नाम ब्रह्म रूपी समुद्र से उत्पन्न हुआ है और आप ये भी जानते में कथा समुद्र मंथन की और समुद्र में से चौदह रंग निकले तो चौदह रत्न निकले उसमें भगवान राम का नाम नहीं निकला है? और चौदह रत्न निकले <coughs> और आगे चल करके उदाहरण देंगे जैसे समुद्र में से अमृत निकला तो बहुत अच्छी बात है एक अमृत निकला समुद्र का मंथन करते हुए तो इसमें भगवान का राम का नाम भी अमृत के समान है नहीं? और वो लेकिन समुद्र से उस समुद्र से नहीं निकला छि सागर से जहां चौदह रत्न निकले बल्कि वेद रूपी समुद्र से निकले और वेद इतने महा इतने विस्तार वेदों का है कि उनको वेदों का अध्ययन करना और उसका मर्म ढूंढना निकालना ये सब आसान बात नहीं है उसको प्राप्त करना वेदों में से ज्ञान को ढूंढ निकालना और फिर वेदों का ज्ञान जो अगर वेद प्राप्त भी हो जाए उनको कोई पढ़े भी तो उनका वेदों का वेद तो ज्ञान है जो उसकी गहराई में जब जाओ शब्दों की गहराई में समझो तब उसे पता लगे तो यह समुद्र बड़ा गहरा होता है ऐसे वेदों का ज्ञान भी बड़ा गहरा है वेदों को समझना जानना पढ़ना कोई आसान बात नहीं है इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे समुद्र वेद रूपी जो समुद्र हैं उनका मंथन करके भगवान राम का नाम निकाला गया वेदों में ये बार बार आता है कि ओम परमात्मा का नाम है और ओम वैदिक नाम है भगवान का वेदों में परमात्मा को ओम कहा गया उपनिषदों में जगह जगह यही नाम आता है लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी उन्हीं वेदों में से राम नाम निकला तो राम नाम कैसे निकला जो ओम शब्द है वही राम बन गया ओम राम कैसे बन गया अब किसी व्याकरण जानने वाले व्यक्ति से पूछो उसमें ओम में तीन मात्राएं हैं आ उ और मा, तो मा की मात्रा तो राम में भी मिलती है और आ की मात्रा भी राम में मिलती है रह गया रा और वहां रह गया उ, ऊम का उ और राम का रा बस इसी दो में भेद दिखाई देता है तो ये देखो कि व्याकरण के नियमों से संधि में के नियम से आगे पीछे करने से ऊ पहले आ गया ओम में आ पहले है ऊ बाद में है माँ उसके बाद में है राम में ऊ के स्थान में रा पहले आ गया आ बाद में हो गया माँ जहां है वहीं बना रहा तो इस प्रकार से ओम राम बन गया लेकिन ऊ को जब पहले रखा गया अब देखो ओम कहने में आम तो निकलती है लेकिन ऊ को पहले रखो आद में रखो फिर बोलो शैम तब वो देखो जब बोलने लगोगे और आ बाद में बोलोगे तो उच्चारण करते नहीं बनेगा तो ये संस्कृत का ये नियम है कि ध्वनिया बदलती हैं स्थान के अनुसार आगे पीछे के जो शब्द हैं वो अक्षर अच्छा हैं उनके मेल से ध्वनि बदलती है तो ऊ पहले रख आ बाद में रखा गया और उसका उच्चारण किया गया तो ऊ के स्थान पर राव हो गया और राम शब्द हो गया तो राम में और ओम में कोई अंतर नहीं एक ही बात है बस मात्राओं का आगे पीछे का अंतर बस है अब उसमें भी जब देखते हैं ओम को अगर देखते हैं तो ओम जो तीन लोगों का वाचक है तीन शरीरों का भी वाचक है आज जो है स्थूल शरीर का उन जो है सूक्ष्म शरीर का माँ कारण शरीर का और मां कारण शरीर के परी जब आगे निकल जाते हैं तब तो आत्मा परमात्मा पर पहुंच जाते हैं तो अब यहां पर क्या हो गया यहाँ पर उसकी प्रधानता कर दी स्थूल शरीर के बजाय सूक्ष्म शरीर जो कि जीव है उसे प्रधानता कर कर्मी पहले उसे कर दिया स्थूल शरीर को पीछे कर दिया और उसके बाद में उस कारण शरीर आ गया और उसके बाद में परमात्मा आ गया अब ये सब व्याख्या वर्णन विस्तार राम नाम की देखनी हो तो फिर राम नाम के जो प्रेमी है उन लोगों ने राम नाम के बहुत वर्णन किया है तुलसीदास भी उसके प्रेमी बहुत को तुलसीदासन बताया है अन्य लोग भी बताते हैं इस प्रकार तो देखो तो पता लगेगा राम नाम क्या है तो ये कहते हैं कि राम नाम जो है वो जैसे ओम समस्त वेदों का सार है और उसी से उत्पन्न हुआ है तो वही वही राम भी है इसलिए राम को कहना चाहिए कि ये ब्रह्म यह समुद्र से उत्पन्न हुआ है और कलिमल सनम अब जैसे समुद्र में से अगर अमृत निकलता है तो अमृत क्या करता है अमृत जो वो व्यक्तियों के है? जो मृत्यु है तो उस मृत्यु का भी विनाश करने वाला है अमृत पान कर ले तो व्यक्ति अमर हो जाए तो जो उसका मरण है मृत्यु है उसका मृत्यु का विनाशक अमृत है यहां जो भगवान राम का नाम है ये किसका विनाश करता है तो कहते हैं कलिमल प्रध्वंसन कलियुग के मल का प्रध्वंसन करने वाला है अब समझो आजकल कलियुग चल रहा है और कलियुग का मल लगता रहता है कलियुग में क्या कि सब जगह काम क्रोध लोम मोर लड़ाई झगड़ा मार काट इसका नाम कलियुग है ये सब जगह फैला है उसी के बीच में हमको भी रहना पड़ रहा है तो अब इस कलियुग से हमारा बचाव कैसे हो है तो भगवान का नाम लेते रहो बस खुद भगवान का नाम जपते रहो भगवान का ध्यान करते रहो तो कलियुग के सब विकार उनसे बचे रहो तो कहते हैं कलिमल प्रध्वंसनम और चव्ययम और भगवान का नाम अव्यय है अब वे बने विनाशी नहीं है अरे ये जगत जो है इसमें जगत में भी बहुत से रूप होते हैं बहुत से नाम भी होते हैं जगत नाम रूपात्मक है ही है लेकिन जगत का जैसे वस्तुओं के नाम जैसे ये सूर्य एक सूर्य एक नाम हो गया एक वस्तु का पृथ्वी एक पृथ्वी का नाम हो गया तो ये तो संसार के जितने रूप है उनके भी नाम होते हैं लेकिन जैसे संसार के रूप नाशवान है ऐसे उनके नाम भी नाशवान है लेकिन ये तो भगवान अविनाशी स्वयं है और अविनाशी भगवान का नाम होने के कारण नाम भी अविनाशी है अभ्य मन अविनाशी कभी नष्ट न होने वाला है श्रीमत शख इंदु सुंदर वरे और ये जो है नाम कहा है ये कहते हैं श्रीमत शुख भगवान शंकर जी के हैं उनको मुख इंदु इंदु मन चंद्रमा मन मुख में सुंदर वरे उनके सुंदर मुख में ये नाम विराजमान है भगवान श्री शंकर जी श्रीमत श्री शंकर जी जो है वो उनके मुख्य चंद्र में यह राम नाम भाष करता है वैसे आप देखते हैं कि अमृत कहाँ है तो कहते हैं अमृत चंद्रमा में है हा? और चंद्रमा से ही अमृत की वर्षा होती है इस प्रकार से बोलते हैं तो यदि चंद्रमा में अमृत है तो यह राम भी अगर नाम भगवान राम नाम जो है ये भी अमृत के समान है तो ये कहां बात करता है तो भगवान के मुख्य रूप चंद्रमा में बात करता है माने भगवान शंकर जी जो है वो भगवान राम का नाम लेते रहते हैं उनके मुख में सदा रहता है और आप जानते हैं भगवान शंकर जी क्या है आध्यात्मिक रूप में भगवान का विश्वास परब्रम परमात्मा का विश्वास परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान होकर के बुद्धि में परमात्मा का विश्वास आता है देखो परमात्मा बुद्धि से तो अज्ञे है हम बुद्धि से मन बुद्धि से परमात्मा को जान नहीं सकते लेकिन जब मन बुद्धि के बाद परे जाते हैं तो हमें परमात्मा की आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होती है हमें लगता है कि परमात्मा इस प्रकार से है और यही उसका स्वरूप है लेकिन उसके बाद में जब बुद्धि में आते हैं तब तो बुद्धि में उस परमात्मा का विश्वास आता है कि परमात्मा तो है ही है जब बुद्धि नहीं थी तो परमात्मा ही था अब बुद्धि उत्पन्न हो गई तो तो परमात्मा जरूर है और बुद्धि में दिखता है कि नहीं दिखता फिर बुद्धि में दिखेगा नहीं बुद्धि थी दुर्बल है सीमित है शंकर जी लेकिन तो ये श्रीमत क्या है यह विशेषण है शंकर जी तो शंकर जी के माने पार्वती जी, पार्वती जी और शंकर जी जो तो गए और भगवान को इनको पार्वती जी भगवान को शंकर जी को प्राप्त हुई वे भी भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेना पार्वती की तपस्या करती रही भगवान शंकर जी अलग रहे भगवान ने स्वयं प्रयास करके शंकर जी को भी विवाह के लिए मनाया और उधर पार्वती जी को भी वरदान दिया तो तुम्हें शंकर जी की प्राप्ति होगी और फिर भगवान शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ तो शंकर जी को पार्वती, पार्वती तो कैसे प्राप्त हुई भगवान की कृपा से भगवान की कृपा पार्वती क्यों प्राप्त हुई क्योंकि भगवान शंकर जी निरंतर भगवान का नाम लिया करते थे ध्यान में बैठे रहते थे भगवान राम नाम लेते रहते थे तो भगवान ने फिर उनको पार्वती जी को मिला दिया और शंभुना के माने क्या है शंभु के माने है जो वैसे तो स्वयं भू के माने शम्भ है जो अपने आप से अपने आप उत्पन्न हो वो है। और ये शंकर जी को आगे चल बताएंगे के बताएंगे कि देखो ये शंकर जी इसलिए शंकर जी हैं कि काशी में बास करके वे अन्य लोगों को भी भगवान राम का नाम ही देते दे हैं उनके कान में फूलते हैं और अन्य लोगों को भी मुक्त करते हैं तो शंघ जो है वो जीवों को राम नाम देकर के मुक्त करने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर जी जो स्त्री से युक्त है उनके मुख में सदा भगवान राम का नाम बास करता है संशोभितम सर्वदा उनके मुख में ये राम नाम सदा ही संशोभित रहता है अब संशोभित कहकर के ये सूचित करते हैं अगर कोई अपने मुंह से राम नाम नहीं बोलता अरे राम के माने मन लो कि शिव शिव बोले श्याम श्याम बोले राधे श्याम बोले कोई भगवान का नाम ले तो तो उसके मुंह की शोभा है यह संशोधितम उसका मुख संशोधित होता अगर मुंह से उसका राम नाम नहीं निकलता है तो, तो कोई कोई शब्दों को ने तो ऐसे कह दिया को उसका मुंह क्या है वो तो सांप का बिल है वो तो सूकर का थूथुन है ये बातें ऐसे कहते हैं जिससे कि अपनी मुख की सुंदरता को बढ़ाओ का नाम लो मुं से बोलो दूसरे भी सुने भगवान का नाम इसलिए कहते हैं कि संशोभितम सर्वदा भगवान शंकर जी के मुंह में ये नाम सदा संशोधित है वो सदा भगवान का नाम राम राम बोलते संसारा में भेषजन अब देखो भगवान का नाम कैसा है संसारा में संसार आप जानते ही संसार की बार बार परिभाषा बताने की रूप नहीं है संसार जीव ने अपने अज्ञान के कारण जो राजात्मक नये और तीरा करके जो कल्पना कर रखी है उसका नाम संसार है और इस संसार में ही जीव ग्रस्त है उलझा हुआ डूबा हुआ है इसी में खड़ा हुआ मर रहा है पीड़ित हो रहा है दुखित हो रहा है इस संसार से छुटकारा कराने वाला भगवान राम का नाम है मय के मायने औषध संसार एक रोग है जो जीव को लग गया है अपने ही अज्ञान के कारण से जैसे कोई व्यक्ति अपने अज्ञान से कुछ जो है अज्ञान के कारण से न खाने वाली चीज खा ले जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए आ? ऐसे करके जीव ने जो जिस संसार की रचना नहीं करनी चाहिए थी गलती से वो संसार पैदा कर लिया अब उसके बाद उसी के बंधन में पड़ गया उसी के चक्र में पड़ा रहा है उसी तो कहते हैं इसके लिए आमे ये रोग है आमे आमे मन रोग तो भेषजम भगवान राम का नाम लघु हो भेषज है भेषज मन औषधि है तो संसार रूपी रोग में ग्रसित जीव के लिए भगवान राम का नाम औषध के समान है राम नाम लेते रहो और अपने संसार से छुटकारा पा जाओ तो जैसे औषधि का सेवन किया जाता है तो वैद्य ने औषध बता दी डॉक्टर ने दवा दे दी इसको सवेरे खाओ दोपहर में खाओ शाम को खाओ तीन बार खाओ छह छह घंटे में खाओ आधा घंटे में खाओ कुछ ने अनुपान बताकर के कह दिया कि देखो इस प्रकार से खाओ और निरंतर खाते रहो खाते खाते औषध का प्रभाव धीरे धीरे रोग के ऊपर पड़ेगा रोग नष्ट होगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा इसी प्रकार से जीव के साथ में जो संसार रूपी रोग लगा हुआ है उसको दूर करने के लिए औसध भगवान का नाम है भगवान का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो तो नाम लेते लेते लेते लेते एक दिन ये संसार का जो ये जो रोग है ये दुख हो गया तो संसारा में भीषजम और सुख कर्म के मन ये है सुख प्रदान करने वाला है अब ये तो आप बताने की कुछ होती है अगर जीव जो है दुखी हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्योंकि रोगी है और रोग दुखी रुख उसे दुख दे रहे हैं रोग उसका क्या है उसने अपना ही संसार अपने आप रच रखा है तो संसार जाग में पड़ा हुआ यही उसका दुख है अब अगर उसके संसार जाल छूट जाता है रोग दूर हो जाता है तो सुखकरण ये भी हम कह सकते हैं भगवान का नाम समस्त जीवों को सुख प्रदान करने वाला है उनके समस्त दुखों को दूर करके ज्ञान देगा आनंद देगा सुख प्रदान करेगा ये सब उसका भगवान राम के नाम का फल है और फिर कहते हैं श्री जानकी जीवनम और कहते हैं जानकी जी जो जो सीता जी जो उनका तो राम नाम तो उनका जीवन ही है हुँ? अब देखो अब कई बार बता चुके हैं कि इनके जानकी जी के माने सीता जी के माने क्या है यहाँ सीता जी के माने भक्ति है, जी है। सीता जी भक्ति स्वरूपी है अब जी अगर भक्ति है तो भक्ति के में अगर राम नाम न हो कोई भक्त भगवान का नाम न लो और भक्त हो तो क्या होगा आगा? तो सीता जी भक्ति स्वरूपी है इसलिए निरंतर भगवान राम नाम लेती रहती है ऐसी जिनके किरद में भक्ति आ गई है वो तो बराबर भगवान का नाम ही लेते रहेंगे और भक्ति तब तक हृदय में रहेगी जब तक भगवान का नाम लेते रहेंगे भगवान का नाम भुला दिए और भक्ति गई और बस मोह इत्यादि के साक्षरों ने राक्षसों ने हमला बोल दिया बस फिर शरीर में उसके जो जगह वही काम करो तो लोग फिर आ गए इसलिए अपने हृदय में बराबर भक्ति बनाए रखने के लिए भगवान का नाम लेते रहो और भक्ति है तो राम का नाम देख ले गईगा हम राम का नाम प्रसन्न चलता है यहां इसलिए राम बोलते हैं कोई ओम बोले कोई श्याम बोले कोई शिव बोले इसकी बात नहीं है कोई कहेगा हम शिव का नाम तो लेते ही नहीं है अब वो देखो इस प्रकार राम नाम की महिमा है तो वही महिमा शिव की भी है वही महिमा श्याम की भी है सबकी वही महिमा है भगवान के सभी नाम है इसलिए कहते हैं श्री जानक जीवन धन्यान्या कहते हैं कि वो लोग धन्य है और कृतिना सुकृतिना वे लोग हैं बड़े पुणियात्मा हैं कि पवन के सततम जो सदा ही पीते रहते हैं श्री राम नामाम जो श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं अब दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक संसारी व्यक्ति एक भगवान का भक्त संसारी व्यक्ति क्या पीता है विष्व पीता है और भगवान के भक्त आध्यात्मिक पुरुष क्या पीते हैं अमृत पीते हैं अमृत क्या है भगवान का नाम विष क्या है जो संसारी लोग पीते हैं विष है शब्द स्पर्श रूप रसगंध बस ये विष्व अब कौन कितना समझदार है जगह एक व्यक्ति ने समझदार व्यक्ति की परिभाषा दी संस्कृत में तो कितने लेखक हो गए और कितना साहित्य हो गया हजारों वर्षों का साहित्य है एक लेख कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य कौन बुद्धिमान मनुष्य वो जो कांच को कांच समझे और मणि को मणि समझे अमूरा कौन है जो कांच को मणि समझे अथवा मणि को का समझ ली है तो मणि कां समझ के डाल मूर्ख है कांच पड़ा हुआ मन समाज करके उठा लिया और समझ रहा है ये मणि है और है वो कांच तो दोनों ही मूर्ख है समझदार व्यक्ति कौन है जो कांच को कांच समझे मणि को मणि समझे इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति वो जानता है कि सब क्या है परमात्मा क्या है नाम आत्मा का जगत और विषय और संसार का चक्र सब ये सब जो ये मिथ्या है और दुखदाई है और जो कंफ्यूज करता है इनमें उल्टी उल्टे समझता है है तो मिथ्या जगत और विषय जो है वो विष के समान दुख देने वाले हैं और उन्हीं को सुखदाई समझता है तो संसार में कोई ऐसे व्यक्तियों को बुद्धिमान नहीं कहेगा ये इसलिए कहते हैं कि वे लोग धन्य है और बड़ी पुण्या आत्मा सदा ही भगवान राम नाम जपा करते भगवान राम की महिमा हो गई और ये राम नाम की महिमा प्रसंगानुकूल तो भी है अभी पिछला भ्याय जो समाप्त हुआ तो उसमें देखे कि नारद जी जब भगवान राम से मिले तब तो उनसे सबसे पहले वरदान यही मांगा कि भगवान एक वरदान हमको दो तो भगवान ने कहा कि तुम कौन सा ऐसी वरदान मांगने के लिए बड़ा दुराग दे ऐसा घेर घाट के हमको कहते जरूर दो जरूर दो ऐसी कौन सी वस्तु बड़ी प्रिय है जो तो हम नहीं तुमको दे सकते हैं भक्तों के लिए तो सभी वस्तु तो जो कुछ हमारी सब भक्तों के लिए है तो नारद जी ने बहुत बड़ी बात मांगी तो यही मांगी कि आपका नाम जो है वो हो अग खगन बधिका हो अग खग मान आतोपी पक्षियों के लिए के समान हो तो ऐसे ये कलिमल प्रध् सिन्हा भगवान का राम नाम है उस राम नाम की महिमा पूरी यहाँ पर इस श्लोक में बोल दी गई अगर एक श्लोक में आप भगवान के नाम का महिमा याद रखना चाहें तो इस श्लोक को याद कर लें वैसे तो राम नाम की महिमा रामायण भर में जगह जगह दोहों में बहुत जगह दी हुई है लेकिन एक श्लोक में महिमा आ जाए राम नाम की इसमें है अब इसके बाद में अब शंकर जी की अब देखते हैं घर अध्याय में शंकर जी की भी वंदना होती रहती है भगवान राम की भी वंदना होती रहती है अब शंकर जी की वंदना का नंबर आता है तो उसमें काशी की भी वंदना करते है और काशी में बास करने वाले भगवान शंकर जी की भी वंदना करते हैं तो मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अगेहान कर ये काशी है मुक्त जन्म मही मुक्त की जन्मभूमि क्या है क्या काशी है काशी मुक्त की जन्मभूमि जहां मुक्ति की का जन्म होता है माने करती है काशी में मही के मैंने भूमि जन्ममय जन्मभूमि मुक्त की जन्मभूमि काशी है और ज्ञान खान और वो काशी जो है ज्ञान की खान है वहां पर ज्ञान माने समग्र ज्ञान वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान उसका केंद्र स्थान काशी है और प्राचीन काल में भी सभी विद्वान लोग काशी में जाते रहे और वहीं इकट्ठे होते रहे जो जो ज्ञानी हुए सब काशी दौड़े और काशी में भी तो रहने वाले जितने थे वो सब ज्ञानी ही थे शंकराचार्य भी दक्षिण के कहा केरल के थे लेकिन सबसे पहले वो काशी ही पहुंचे और काशी में कुछ दिन बास किया और वहाँ वेदांत का उन्होंने रोज कक्षाएं वहां वेदांत की लगती थी और काशी के लोग बाघ आकर उनको सुनते थे तुलसीदास जी में वो भी अयोध्या में रहे और वो अपने चित्रकूट में भी रहे लेकिन काशी में भी जाकर के बास किया अंत में इन सब दोनों स्थानों के बाद में काशी भी जाकर के बास किया उन्होंने तो काशी की महिमा इस बात में है की अगर कोई व्यक्ति ज्ञान बहुत प्रिय व्यक्ति को है तो उसे काशी में रहना चाहिए और ये ज्ञान के विद्वान आध्यात्मिक विद्वान काशी में सदा से होते आए हैं और अभी हैं अभी काशी में बहुत विद्वान है ज्ञान तो ये ज्ञान खानि है अगर हानि कर और काशी जो है अगर ती हानि करने वाली है मैंने पापों का विनाश करने वाली जो काशी में रहेगा उसके समस्त पापों का विनाश हो जाए थे, थे, मैंने वहां पर गंगा जी का स्नान करेगा संत महात्मा होंगे ज्ञान की चर्चा करने वाले होंगे भक्ति की चर्चा करने वाले होंगे उनके पास बैठेंगे रोज सत्संग होगा तो पाप कैसे रह जाएगा धीरे धीरे करके पाप सब नष्ट हो जाएगा तो जहां बस संत भगवान और कहते हैं वहां तो शंकर जी पार्वती भी वहां बास करती है शंकर जी पार्वती बास करती है कि माने क्या है कि पार्वती जो है श्रद्धा स्वरूपणी है तो काशी में जाकर के व्यक्ति में जो परमात्मा नास्तिक हो परमात्मा को न मानता हो काशी में जाकर के जहाँ देखो तहां ज्ञानी जहाँ देखो तहा पंडित जहाँ देखो तहा विद्वान सब जगह वही मिलेंगे तो व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी नहीं नहीं इसके माने शास्त्रों में गुरु में इनमें सब में विश्वास रखना चाहिए श्रद्धा रखनी चाहिए तो श्रद्धा का भी बास काशी में है और विश्वास का भी बास काशी में है परमात्मा का जैसा विश्वास काशी वाषियों में दिखाई देता है अने नहीं होगा तो कहते हैं जहां बस संभ भगवान शंकर पार्वती माँ सो काशी से ये कस तो तुष्टी पूछते है कि भाई ऐसी काशी का सेवन क्यों नहीं करते माने काशी में तो बास करनी चाहिए काशी का तो सेवन करना ही चाहिए पृथ्वी के ऊपर काशी दो स्थान में है एक तो इलाहाबाद के आगे चले जाओ तो काशी है गंगा किनारे और एक हिमालय पर्वत पर चले जाओ तो फिर ऋषिकेश के और आगे चले जाओ गंगोत्री के पहले तो वहां उत्तर काशी है वहां पर भी काशी है जैसे यहाँ काशी में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी का बास है ऐसे उत्तर काशी में शंकर जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है आसपास के सब लोग उसमें आते हैं शंकर जी के दर्शन करने के लिए वहां भी भगवान तो शंकर जी विराजमान है उत्तर काशी में भी दो काशी तो ये है और तीसरी काशी आध्यात्मिक है जो हम लोगों के हृदय में है आध्यात्मिक जितना है वो सब अपने भीतर है बाहर की बात दूसरी है भीतर की बात दूसरी है <coughs> आध्यात्मिक हमारे अंदर भी काशी है काशी शब्द बना है काश से काश काश से बन गया काशी काश के माने क्या है काश अरे जो हिंदी नहीं जानते हैं, हैं, हैं। वो जानते है, वो जानते काश, काश के माने शायद कहीं हताश होकर कोई हम भी हमारे पास भी एक बंदूक होती काश उर्दू में ऐसे बोलते हैं लेकिन संस्कृत में काश के माने है प्रकाश प्रावर लगा दो तो पता चल जाएगा काश्यर्थ क्या है प्राकना ने क्या है प्रकाश